पुराण वायु संहिता देवी प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ दूसरा कोई कहीं नहीं रहता उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते हैं तदनंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवांतर प्रणय होता है उस प्रणय काल में भगवान नारायण देव मायामय शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेष से पर शयन करते हैं उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है ब्रह्मा जी तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे किंतु कोई सहायक न होने से उसे कर नहीं पाते थे तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी दस महर्षियों की सृष्टि की जो उनके मानस पुत्र कहे गए हैं उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पिता महब्रह्मा ने मुझसे कहा महादेव महेश्वर मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर पांच मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर के क्रम से पांच अक्षरों का उपदेश किया लोग पिता महब्रह्मा जी ने भी अपने पाँच मुखों द्वारा क्रमशः उन पाँचों अक्षरों को ग्रहण किया और वाच्यवाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से इस मंत्र रत्न को पाकर निरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए नेहरू के रमणीय शिखर पर मुज पर्वत का निकट एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की वे लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी वह श्रीमान मुंझवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की है उन ऋषियों की भक्ति देख मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि छंद देवता बीज शक्ति किलक संरन्यास दिग्बंध और विनियोग इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियाँ बताई तब वे उस मंत्र के महात्म से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवताओं असुरों तथा मनुष्यों की सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे अब इस उत्तम विद्या पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है आदि में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए उसके बाद शिवाय पद का यही वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों की सिरमौर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपनी है यह विद्या पहले पहल मेरे मुख से निकली इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए इस देवी की अंगकांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है इसके पीन पयोधर ऊपर को उठे हुए हैं यह चार भुजाओं और तीन नेत्रों से सुशोभित है इसके इसके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है दो हाथों में पद्म और उत्पल है अन्य दो हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है मुखाकृति सौम्य है यह समस्त शुभ लक्षणों से सम्पन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है इसके काले काले घुंघराले केस बड़ी शोभा दे रहे हैं इसके अंगों में पांच प्रकार के वर्ण हैं जिनकी रश्मियाँ प्रकाशित हो रही हैं वे वर्ण हैं पीत कृष्ण धूम्र स्वर्णिम तथा रक्त इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीपशिखा के समान सुमुखी यो तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं तथापि इनमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और पांचवें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए इस मंत्र के वाम देव ऋषि है और पंक्ति छंद है वरान मैं ही इस मंत्र का देवता हूँ ओम अस् श्री पंचाक्षरि मंत्र से वाम पंक्तिंदिव देंता मम बीज यम शक्ति किलकम सदा शिवकृपा प्रसादोपलबूर्वपूर्वक अखिल पुरषारिद्धे जपे विनियो शिवपुराण के इस वर्णन के अनुसार यही वाक्य है मंत्र महाव आदि में जो विनियोग दिया गया है उसमें ओम बीज नमः शक्ति ही, शिवाय किलकम इतना अंतर है